पुराण रुद्र संहिता श्री विष्णु ने कहा देवताओं मैंने आज पार्वती जी की तपस्या का सारा कारण जान लिया है अतः तुम लोगों के साथ अब परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ हम सब लोग मिलकर यह प्रार्थना करेंगे कि वे गिरिजा को ब्याह कर अपने यहाँ ले आवे अमरों इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान से शिवा के पानी ग्रहण के लिए अनुरोध करना है देवाधिदेव पिनाकधारी भगवान शिव शिवा को वर देने के लिए जैसे भी वहीं उनके आश्रम पर जाएं इस समय हम वैसा ही प्रयत्न करेंगे अतः परम मंगलमय महाप्रभु रुद्र जहां उग्र तपस्या में लगे हुए हैं वहीं हम सब लोग चले भगवान विष्णु की यह बात सुनकर समस्त देवता आदि हठी क्रोधी और जलाने के लिए उद्यत रहने वाले प्रणयंकर रुद्र से अत्यंत भयभीत हो बोले देवताओं ने कहा भगवान जो महाभयंकर कालाग्नि के समान दीप्तिमान और भयानक नेत्रों से युक्त हैं उन रोज भरे महाप्रभु रुद्र के पास हम लोग नहीं जा सकेंगे क्योंकि जैसे पहले उन्होंने कुपित हो दुर्जय कामदेव को भी जला दिया था उसी प्रकार वे हमें भी दग्ध कर डालेंगे इसमें संशय नहीं है उन्हें इंद्रादि देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्रीहरि ने उन सब सांत्वना देते हुए कहा श्रीहरी बोले हे hey देवताओं तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुनो भगवान शिव देवताओं के स्वामी तथा उनके भय का नाश करने वाले हैं वे तुम्हें नहीं दग्ध करेंगे तुम सब लोग बड़े चतुर हो अतः तुम्हें शंभु को कल्याणकारी मानकर हमारे साथ सबके उत्तम प्रभु उन महादेव जी के शरण में चलना चाहिए भगवान शिव पुराण पुरुष सर्वेश्वर वर्णीय परात्पर तपस्वी और परमात्म स्वरूप हैं अतः हमें उनके शरण में अवश्य चलना चाहिए प्रभावशाली विष्णु के ऐसा कहने पर सब देवता उनके साथ पिनाक पाड़ी शिव का दर्शन करने के लिए गए मार्ग में पार्वती का आश्रम पहले पड़ता था अतः उन गिरिजानंदिनी की तपस्या देखने के लिए विष्णु आदि सब देवता कौतूहल पूर्वक उनके आश्रम पर गए पार्वती के श्रेष्ठ तप को देख सब देवता उनके उत्तम तेज से व्याप्त हो गए उन्होंने तपस्या में लगी हुई उन तेजोमयी जगदम्बा को नमस्कार किया और साक्षात सिद्धि सिद्धिस्वरूपा शिवा देवी के तब की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वे दे सब देवता उस स्थान पर गए जहां भगवान विश्वध्वज विराजमान थे मुने वहां पहुंचकर सब देवताओं ने पहले तुम्हें उनके पास भेजा और स्वयं वे मदन दहनकारी भगवान हर से दूर ही खड़े रहे वे वहीं से यह देखते रहे कि भगवान शिव कुपित हैं या प्रसन्न नारद तुम तो सदा निर्भय रहने वाले और विशेषतः शिव के भक्त हो अतः तुमने भगवान शिव के स्थान पर जाकर उन्हें सर्वथा प्रसन्न देखा फिर वहां से लौटकर तुम श्री विष्णु आदि सब देवताओं को भगवान शिव के स्थान पर ले गए वहां पहुंचकर विष्णु आदि सब देवताओं ने देखा भक्त वगवान शिव सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं अपने गणों से घिरे हुए शंभु तपस्वी का रूप धारण किए योगपट्ट पर आसीन थे उन परमेश्वर रूपी शंकर का दर्शन करके मेरे सहित श्री विष्णु तथा अन्य देवताओं सिद्धों और मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम करके निवेदों और उपनिषदों के सूत्रों द्वारा उनका स्तमन किया